नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें इस में आप बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी होंगे और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आज के इस शो में हम लोग कुछ खास बातें करेंगे और वार, हमारे साथ विशेष पुणे से अः परंतुलन लंका दीपाली जी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे एक एजुकेशनिस्ट है और आर्मी स्कूल में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, है तो उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में जी और इसके साथ में हमारे विक्रांत जी हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे क्लासिकल सिंगर है परफॉर्मर हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और इसके साथ हमारे साथ आज पहली बार भुवनेश्वरी जी जुड़े हुए हैं काफ़ी समय के बाद उनका तो भी बहुत बहुत स्वागत है आप भी अच्छे गाते हैं तो आपका बहुत है। और पहले मैं एक स्वागत है तो हमें आप सुनाए हैं जी, जी हाँ बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुनाया है तो आइए दीपाली जी के स्वागत में एक छोटा सा गीत पेश किया तो ये एक सॉन्ग इस सानी क्रम का क्या कहना आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूं। नवाजता है जो सबको वो दिन नवाज है तू नियाज़ मंद है सब हार बेनियाज़ है तू ज़माने भर के ज़माने भर के बनाता है तू सारे बिगड़े का करीम सारे ज़माने का कार सज है तो इस ने कर्म का क्या कहना इस शाने कर्म का क्या कहना दर पे जो सवाल आते हैं इस शाने कर्म का क्या कहना इस शाने करम का क्या कहना हो दर पे जो सवाली आते हैं तेरी करीमी का सदका बोला तेरी करीमी का सदका हो मन से जो बुरा पाते है इस धान करम का क्या कहना ओ इस साने करम, साने करम का क्या कहना इस साने करम का क्या कहना थैंक यू क्या बात है बहुत अच्छे विक्रांत जी Thank you. <laughs> बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका विक्रांत राय जी थैंक यू सो मच और अच्छा लगा आपने स्वागत गीत किया और सुनाया मैं और इसके साथ में आइए आगे बढ़ते हैं आज के शो के हमारे खास मेहमान दीपाली देशमुख जी हैं उनसे हम लोग रूबरू होंगे और दीपाली जी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए और जिस तरह से आर्मी स्कूल में आप अपनी सेवा देते हैं तो उसके बारे में अपने प्रोफेशन के बारे में भी बताइए सबसे पहले रमेश भाई आपको नमस्ते और सभी श्रोतागण जो भी है उनको भी नमस्ते बहुत प्यार और हालांकि ये दूसरी बार है मैं रमेश भाई से रूबरू हो रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके इनसे रूबरू होके आ, और इनके थ्रू इनके माध्यम से काफी लोगों तक पहुँचते हैं और बहुत अच्छा सराहनीय काम ये कर रहे हैं इसलिए इनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पहले और आशा करती हूँ कि सभी श्रोतागणों की दिवाली बहुत अच्छी हुई होगी हालांकि सब घर में है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी अलग तरीके से दिवाली हुई होगी ये आ, अभी मेरी उसके बारे में मैं दीपाली देशमुख हूँ शादी के पहले का मेरा ये नाम है और मैं लगभग 20 सालों से एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ एज अ प्रिंसिपल मैं अभी आठ नौ सालों से एज ए प्रिंसिपल काम करी है एक सी स्कूल में और रिसेंटली मैंने एक आमी स्कूल किया है, है मेरे फैमिली के बारे में आ, मेरे हजबेंड जो है वो इंटरनेशनल तबला प्लेयर है तो घर में संगीत गाना बजाना सब ये होता रहता है मैं भी म्यूजिक का थोड़ा बहुत शौक रखती हूँ तो वो भी है एजुकेशनज तो हूँ मेरा ये प्रोफेशन है खैर बट आ, फिर भी ये गाने का शौक बचपन से रहा है तो मम्मी पापा ने जब इसे स्कूल में जाना है क्लास करना है ये सब चीजें थोड़ी ये लगा दिया था हॉबी क्लासेस लगा दिए थे तो उसका शौक बहुत अच्छा चढ़ा फिर ग्रेजुएशन में आई टॉपर इन द यूनिवर्सिटी तो ये बहुत अच्छा एक स्कोप मिलता गया मुझे और फिर जो जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या कोई स्टेज शोज है उसमें पार्टिसिपेट करना है उस हिसाब से फिर मेरा करियर चलता गया और uh, प्रोफेशन हालांकि मैंने एजुकेशन ये ये चुना है है है लेकिन दोनों मेरे मेरे प्रोफेशन जो है, वो भी चलते रहते हैं तो आर्टिस्ट है। इंटरनेशन आर्टिस्ट इंटरनेशनल प्लेयर है। मेरी डॉटर जो है एक ही डॉटर है बल्लारी वो भी डांस करती है और uh, गाना भी गाती है थोड़ा बहुत uh, सब तो घर में ही महफिल जम जाती है हमारी जी जी जी दीपाली जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और अपना प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अपने घर में संगीत का माहौल बना हुआ है क्योंकि आपके पति देव जो हैं इंटरनेशनल तबला प्लेयर हैं और उनसे भी हमारी बातें हो गई और हमने उनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था रेडियो पर तो बहुत ही अच्छा है एक संगीत का जो है माहौल आपके घर में है और आइए मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि हम लोग आज एजुकेशन की बातें कर रहे हैं तो ऑनलाइन जो सिस्टम शुरू हो गया है कई बार जो है मारे जो बंद हो हैं, तो जो अभी जो नया सिस्टम भी एजुकेशन में आ रहा है तो उसके बारे में ब्रीफ थोड़ा सा कीजिए कि क्या कुछ नया हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में जी अभी पेंडेमिक वजह से पैंडमिक कोविड की वजह से ही क्यों ना सही लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी फील्ड में अभी उतर आए हैं तो हालांकि ए पीजे अब्दुल कलाम जी ने ये तो बहुत पहले सपना देखा था कि 2020 में पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग और ये सब स्कूल्स में चालू होगा और वाकई में ये बातें अभी सही, सही मायने में उतर आई है और ये एक रीजन हो गया हम बोल सकते हैं कि कोविड हो गया और उसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से सब टीचर्स ने आ, ये ऑनलाइन टीचिंग और ये सब चालू किया लेकिन इसके जैसे फायदे हैं वैसे नुकसान भी है दोनों दोनों चीजें एवरी कॉइन साइड्स तो जैसे इसके फायदे हैं बहुत टीचर्स एडवांस हो गए हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग चालू हो गया है वैसे स्टूडेंट्स ही बहुत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है यूट्यूब पे कुछ वीडियोस है तो बहुत अपडेट हो गए हैं टीचर्स भी उस हिसाब से ट्रेनिंग उनको सेल्फ ट्रेन हुए हैं ज्यादातर ये मैं मानती हूँ क्योंकि ट्रेनिंग देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा है लेकिन सबसे अवेलेबल है, है, है, है इंटरनेट पे वो देख के सिखाना इसकी वजह से टीचर्स बहुत अपडेट हुए हैं और हुँ, हुँ. मुझे थोड़ा लगता है की इसमें ऑनलाइन मैं भी सिखाती हूँ टेंथ के बच्चों को और हाइयर क्लासेस के बच्चों को मैं भी सिखाती हूँ ताकि उनके साथ थोड़ा कॉन्टेक्ट बना रहे है। और उनकी प्रोग्रेस क्या हुई है वो भी पता चले इसके लिए तो मैं देखती हूँ कि उसमें थोड़ा सा ऑनलाइन और ट्रेडिशनल टीचिंग में थोड़ी सी एक बात मुझे जो आ, फील हुई वो ये है कि वहाँ पे इमोशंस नहीं है यू है स्टूडेंट्स जो हम स्टूडेंट्स के साथ में चाहे कुछ भी हो हमको क्लास से एक्सप्रेशन से वर्बल एंड नॉन वर्बल टीचिंग से हमको क्लास में बहुत सारी चीजें समझती है जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हम हालांकि देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स को लेकिन क्लास में हम एटर ग्लान्स जो देख सकते हैं कि किसको समझ आया है किसको नहीं आया है ये सारी चीजें जो हमें क्लास में समझ आती है वो यहाँ पे नहीं समझ आती है और मुझे लगता है इस वजह से बच्चों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जब स्कूल रीओपन हो क्योंकि अच्छा, अभी टीचर्स अच्छा, अच्छा। ने तो advanced, जी, advanced चालू कर दिया है तो अभी बच्चों के और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे की टीचर्स हमको ट्रेडिशनली तो सिखा उससे ज्यादा ये भी टेक्नोलॉजी और क्या यूज कर सकते हैं ये बच्चे ज्यादा देखेंगे मुझे ऐसा लगता है जी दीपाली जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम अभी शुरू हो गया है काफी चेंजेस आ रहे हैं हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो इसमें अच्छा भी है कि लोग घर बैठे इन चीजों को कर रहे हैं जी जी एक, एक बात मैम जस्ट उसमें एड करना चाहूंगी टेक्नोलॉजी uh, हम जो यूज कर रहे हैं वो एज अ एड एज हेल्प ही हम यूज कर सकते हैं मुझे ऐसा है ये मेरा इंट्रैक्शन होता है जो लाइवलीनेस होता है उसके लिए रिप्लेसमेंट ऑनलाइन टीचिंग कभी भी नहीं हो सकता है मेरे हिसाब मेरे हिसाब क्योंकि <laughs> इसमें बहुत ज्यादा बातें हम मिस कर जाते हैं जी सही बात है दीपावली जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और कुछ चीज़ें हम लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं इसमें बच्चे भी उतने जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो पता ही नहीं चल रहा है कुछ बच्चे कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसमें ये दिक्कतें तो रहती हैं हमेशा तो यहाँ पर हम सभी को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने आप को अपग्रेड तो कर ही रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ लेकिन वही इमोशनल्स या फिर फीलिंग्स की बात अगर कहे तो वो कही न कहीं ना कहीं मिसिंग होता जा रहा है हम लोग एक फ्रेम जो है स्क्रीन टीचिंग्स शुरू हो गए हैं तो वो हमारे लिए ट्रेडिशनल रिप्लेसमेंट नहीं है जैसा आपने कहा सही बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं गुड्डू बंसल जी भी हमारे साथ पहुंच गए हैं जो मेल है लेकिन फीमेल वॉइस में गाते हैं हमेशा तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और भुवनेश्वरी जी मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत आप भी हमारे दीपाली जी के लिए पेश करें और और उसके बाद हम लोग एक और ब्रेक लेंगे जिसमें गुड्डू बंसल को सुनेंगे। नमस्ते आ, सो मैंने सोचा कि आप एजुकेशनिस्ट लाइक you know, like, अगर मैं एक बच्चों के ऊपर एक गाना गाऊ तो मैंने वही गाना के ऊपर है बच्ची बच्ची मन बच्ची मन की की की सच्ची, सच्ची, तारे, पूरी मन की पूरे जो भगवान लगती प्यारी बच्ची मन की सच्ची खुद रोटी खुद बन जाए फिर हम बन जाए करें अगले पर फिर बात करें जगड़ा जिसकी साथ करें अगले पर फिर बात करे, करे, करे। इनकाम का है सबको बाह पसारी बच्ची मन की सच्ची सर जग की आख वाह वाहेश्वरी जी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया गीत आपने सुना है बहुत अच्छी आवाज है आपकी थैंक यू सो मच आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अब एजुकेशन के बारे में बातें चल रही हैं और जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बातें चल रही थी अभी और टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ते जा रहे हैं लेकिन इसमें बात आती है कि अब आगे क्या और किस तरह की बातें इसमें होनी चाहिए ये हमें देखना है अब चलिए मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर किस तरह की बातें हो सकती है दीपाली जी मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी बातें आपने बता दिया कि रिप्लेसमेंट नहीं है ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ आज का ऑनलाइन क्लास लेकिन ये एक हेल्प है एक नीड के अनुसार हम लोग इन चीजों का सहारा ले रहे हैं लेकिन जैसे ही समय बदलता जाएगा और फिर हम लोग वापस ट्रेडिशनल एजुकेशन पे एक नए तरीके से आएंगे और उस समय हमें एक और नए चैलेंजेस हमारे बीच में आ जाएंगे कि बच्चे जिस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते थे उनका एक्सपेक्टेशन जो आपने कहा वो पड़ेगा तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे तो थोड़ा सा अपना फ्यूचर इन आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं हो सकता है इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताइए दीपाली तो फ्यूचर uh, में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में जो टीचिंग है वो वो उसका बैलेंस रखें जैसे टेक्नोलॉजी uh, भी यूज करना है उसका भी एज अ हेल्प हमको यूज करना है और ट्रेडिशनल uh, वे में भी सिखाना है ये दोनों का बैलेंस uh, करके हमको शायद फ्यूचर में स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ेगा ऑफ कोर्स वी विल हैव हैडवास इन टेक्नोलॉजी जैसे कोई सॉफ्टवेयर है या अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट आया है रिसेंटली तो उसके असेसमेंट पैटर्न भी है तो काफी सारा ऑनलाइन टीचिंग बेस्ड भी हो रहा है मतलब बच्चों का असेसमेंट पेपर्स चेकिंग वगैरह भी जो है वो भी ऑनलाइन हो रहा है और जिसमें काफी हद तक वैलिडिटी है ऐसे हम सोच सकते हैं तो वो भी एक असेसमेंट पैटर्न ट्रेडिशनल से चेंज हो थोड़ा सा इसमें चेंज हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर आएंगे जो शायद जो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस रहेंगे और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ट्वेंटी में तो पूरा सिलेबस एजुकेशन पैटर्न ही चेंज होने वाला है, उसकी होने वाली है। तो uh, मुझे ऐसा लगता है, ये भी हमें जैसे जो भी एस सी बी एस सी हो चाहे या ये गवर्नमेंट अभी ये सोच रहा है की सभी एसेसमेंट पैटर्न चाहे वो एस एस सी बोर्ड हो आईसीएससी हो या सी बी एस सी हो कोई भी बोर्ड hmm. हो तो एक लेवल पे आके बच्चों का असेसमेंट हो ताकि बच्चे जब हायर क्लासेस में जाए या इलेवेंथ ट्वेल्थ में जाए या हायर स्टडीज के लिए जाए तो उनका और उनका रैंकिंग सेम लेवल में हो तो ये बहुत अच्छा विचार अच्छा है अच्छा। देखते हैं अभी इतना उसका कितना इफेक्ट होता है कैसे ये वर्कआउट होता है क्योंकि यह सिस्टम चालू सिस्टम तो अच्छा है लेकिन हम उसमें कितना उतरते हैं खड़े और उस पर कैसे हम फॉलो करते हैं वो तो मुझे लगता है देखना पड़ेगा हम्म जी दीपाली जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम होगा और हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ इजी वे में बच्चों को जो है ट्रेडिशनल जो हमारा एजुकेशन है उसी तरह का एजुकेशन उन्हें ऑनलाइन भी मिले और वो बच्चे उसी तरह से पढ़ाई करें तो अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजीज को तो यूज कर रहे हैं इसके साथ में जो गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज़ बनाई हैं, अभी नए जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन बनाया है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, सा उसके बारे में मैं मेनली uh, है पहली का जो एडमिशन होगा वो बच्चा जब सिक्स hmm. का होगा छह साल का होगा तब उसका एडमिशन क्लास वन में होगा तो ये मुझे लगता है सही मायने में है जैसे हम लोग हम लोग जो भी पढ़े हैं है हम लोग पढ़े हुए तो हम लोग देखते हैं कि हम प्री प्राइमरी एजुकेशन वी हैड नेवर बीन टू प्री प्राइमरी एजुकेशन जैसे फॉर्मल काइंड ऑफ एजुकेशन ये होता ही नहीं था स्कूल चालू होती थी क्लास वन से जो छह साल का बच्चा है पा, साढ़े पाँच छह साल का बच्चा है तो फिर वहां से फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होता है पहले तो बस खाना पीना स्कूल में इंजॉय करना राइम सीखना यही बातों के लिए स्कूल में भेजा भी जाता था तो mm -hmm. ये होता था लेकिन एज सच कॉमल एजुकेशन बिगिन फ्राम ग्रेड वन तो वो उसका लेवल अभी सिक्स इयर्स कर दिया है और उसके mm -hmm. लेवल्स बना दिए हैं जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ है ऐसे एज ग्रुप्स के हिसाब से अभी ग्रेजुएशन uh, और ये ऐसे बना, बना रही है अभी और उस हिसाब से उस लेवल से कोर्सेज अभी डिजाइन किए जाए जाएंगे, अच्छा। जाएंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अब आइए आगे बढ़ते हुए गुड्डू बंसल को हम लोग सुनेंगे गुड्डू बंसल एक छोटा सा गीत आप सुनाइए उसके बाद फिर दीपाली जी से बातें करेंगे माइक आपका ऑन नहीं है एक मिनट में ऑन कर देता हाँ? हाँ हाँ जी हाँ जी हो गया नमस्कार हाँ गुड्डू जी बताइए कैसे, कैसे है आप हैं कैसे बस है? अच्छे हैं आपका फ्रेम देख के अच्छा लग रहा है अभी <laughs> लता जी का बहुत ही सुंदर सा गीत <laughs> लगनी सफ नी सख बहुत बहुत बढ़िया, ही अच्छा। तो जी जी जी जी जी जी मैं कि आप आप बोलिए वाली थी कैसे करते हैं वो से में प्यार है और माँ सरस्वती की ऐसा कुछ नहीं है लेकिन सब नहीं। लोग नहीं कर पाएंगे है है। है, है है है ना सब लोग नहीं कर पाते किसी किसी को गॉडले गिफ्ट मिलता वो होता तो आगे बढ़ते हैं कि आप जैसे आपके हॉबीज के बारे में बताइए आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं आपका खाना क्या अच्छा लगता है आपको थोड़ा सा बताइए खाना तो बस खाना सभी अच्छा लगता है मुझे ज्यादातर जो हर हर एक मुझे लगता है हर एक लेडीज को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है चाट चटप जी वो सबको पसंद होती है मीठा भी पसंद करती है लेकिन सबसे ज्यादा मुझे थीज़े, स्पाइसी चीजें पसंद तो हॉबीज में मुझे घूमना बड़ा पसंद है अलग अलग लोगों से मिलना जी अलग अलग लोगों से मिलना आपको याद है हम माउंट अबू ही आए थे जी प्रोग्राम के लिए और जी। और शांतिवन में आए थे हम तो तभी आपसे मिले थे तो घूमना बड़ा बसता है लोगों से मिलना वहाँ का कल्चर जानना वहाँ की तरह तरह की डिशेस ट्राई करना लोगों से मिलना बड़ा मजा आता है जी और वहाँ का साइट सीन जो भी है जो फेमस चीजें है वहाँ पे देखने लायक है वो घूमना पसंद है काफी जगह घूमी भी हों तो अभी देखते हैं अंडमान केरला साइड में है राजस्थान हो गया ऑलमोस्ट अभी बहुत सारा इंडिया का तो पूरा कवर अभी कर रहे हैं तो तो तो जी लेकिन बड़ा मजा आता है लोगों से मिलना उनसे बातें करना और अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं ऐसे नहीं है कि हर बार कोई अच्छे ही लोग मिलेंगे या ये मिलेंगे लेकिन उनसे भी सीखने के लिए मिलता है तो मैं तो हर चीज में सीखने की अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ कि अरे ऐसे <laughs> भी ऐसे भी लोग सोच सकते हैं ये भी मैं मतलब सीखती हूँ उनसे तो बड़ा अच्छा जे, लगता जे, है लोगों से मिलना जो हमें एक आधी बात अच्छी लग जाती है तो उसको अप्रिशिएट कर देते हैं जो नहीं उसे रह देते हैं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं बस लाइफ तो ऐसे ही है छोटी सी है पता नहीं कब कहा क्या हो तो जो है जैसा है उस मोमेंट में करो व्हाट आई बिलीव रहकर तो बहुत घूमने का शौक yes. है और जैसे मैंने हालांकि तो तो तो मेरी जब शादी थी तब मुझे थोड़ा सा टेंशन था लव मैरिज है मेरी लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेंशन था कि ये एक्सेप्ट करेंगे की नहीं ये करेंगे कि नहीं लेकिन मुझे बहुत प्यार मिला इन लोगों से बहुत उन्होंने अपनी फैमिली के जैसे इससे मुझे बहुत जल्दी उनके फैमिली में कर लिया तो बहुत अच्छा रहा मतलब आ, कभी कभी ऐसा लगता था मुझे कि मेरे हस्बैंड से ज्यादा मेरी जो इन लॉज है वो मेरी तारीफ ज्यादा कर रहे है की उनको ये बड़ा प्राउड लगता था की मेरी <laughs> आ, मेरी डॉटर इन लॉ प्रसिपल है स्कूल में वो देखते थे बात करते थे और गाड़ी चलाती है सब मैनेज करती है घर का सो so देउड मुझे बहुत प्यार मिला उनसे और बस गाना बजाना चलता है स्कूल uh, में जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी <laughs> में म्यूजिक मैं करती थी और स्टेज uh, शोज करती hmm. हूँ अभी भी जैसे टाइम मिला अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर तो की वजह से इस पोजिशन की वजह से थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा रहती है लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिले तो थोड़ा बहुत गाना बजाना होता है घर में महफिलें तो होती रहती है कोई ना कोई आर्टिस्ट आते हैं ये होते हैं तो गाना बजाना खाना पीना होता है बहुत करते हैं लाइफ और चलता है बस गाने का थोड़ा बहुत शौक रखती हूँ थोड़ा सा गाती हूँ तो एक हाथ गीत हो जाए फिर आपका भी दीपाली जी एक गीत सुना दीजिए कोशिश करती हूँ जी कोशिश करने वाले की हार नहीं हार नहीं नहीं होती होती एक फिल्म में से सॉन्ग सॉन्ग है है मुझे मुझे बड़ा प्यारा मुझे बहुत पसंद है वो रेखा भारद्वाज जी ने गाया बहुत बहुत ही अच्छा और अरिजीत सिंह ने गाया होगा ना जी कोशिश करती हूँ गाने की स्वागत है ये मंजूर क्या कीजे किस्मत को है ये मंजूर क्या कीजे मिलते रहे हम बाद को की दिल कह रहा उससे मर से गरीबिया वो जो दबी राह बाकी है hmm. वो जो रूपी की है दिल मजबू क्या की आया मजबूर क्या की रसनाया नया रहना क्या कि दिल कह रहा उस मुकम कर दिया वो जो अधूरी सी सी बाकी बाकी है है से वो वो जो अधिक Thank you. <laughs> <laughs> <laughs> बहुत बहुत सुन्दर, बहुत बढ़िया अच्छा विक्रांत जी को भी बड़ा पसंद आया हमारे अच्छा <laughs> कोई शब्द नहीं है मेरे पास <laughs> <laughs> मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे कुछ परफॉर्म करू या चला जाऊ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> हम, हमको मैं जो सीखी हूँ करना चाहूंगी कि लाइफ में हमेशा हमसे कोई अच्छा ही हमको मिलेगा ही कभी ना कभी तो हम उनसे सीखते जाएंगे कभी ये कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी इतनी कंपैरिजन हमसे खुद से है कि हम पहले क्या थे और अब हमारी प्रोग्रेस हुई है या हम आगे बढ़े हैं या नहीं क्योंकि हम दूसरों से अगर कंपैरिजन करने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें हम खो देंगे इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हम अपना रास्ता और अपने धुन में रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कर सकते। <laughs> <सही बार। laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड्डू जी जैसा मुझे नहीं आ सकता है मुझे नहीं आ सकता का टैलेंट <laughs> तो, <laughs> तो जैसे की आपको घूमने का बहुत शौक है तो मैं चाहूंगा की पूना के बारे में बताए जहाँ पर आप रह रहे हैं वो भी एक होली प्लेस है और बहुत ही नजदीक जो है मेट्रो सिटी के साथ जुड़ा हुआ है मुंबई के साथ में और बहुत सारे लोग मुंबई टू तो, पूना वगैरह एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सेंटर प्लेस हो जाता है तो मैं कि इसके बारे में जरूर बताइए आप जी, जी. आ, और बॉम्बे ऑलमोस्ट अभी मुझे लगता है कुछ दिनों बाद मैं जब देखती हूँ काफी काफी समय तक मैं लोनावला में रही हूँ तो इट्स इन देंटर लोनावला और पूना सॉरी पूना और बॉम्बे के बीच में जो है वो लोनावला जगह आती है तो मैं वहाँ पे भी रही हूँ काफी मतलब 11 साल ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे रही हूँ एक इंस्टीट्यूट में मैं वहाँ पे प्रिंसिपल थी तो आ, बहुत अच्छा माहौल और ये रहा है तो मुझे अभी ऐसे लगने लगा है कि पूना बॉम्बे ये कुछ दिनों बाद ये सब अर्बन एरिया जो वो अलग अलग रहने वाले नहीं है ये एक ही होने वाला है अभी पूना और बॉम्बे ऐसा मुझे अभी लगने लगा है हिस्टोरिकली अगर हम पूना के बारे में अगर बात करें तो अस्टोरिकली कल्चरली पूना बहुत ज्यादा डेवलप्ड है मुझे ऐसे लगता है बम्बे में भी मैं मेरा बीएड और एमएड करने के लिए मैं बॉम्बे में रही हूँ कुछ साल जॉब भी मैंने वहाँ पे किया लेकिन लाइफ इतना फास्ट है वहाँ पे कि आदमी खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहा है तो मैंने सोचा पुणे इज अ बेटर प्लेस जी तो पुणे में थोड़ा सा जरा आराम से सब चलता है लोग भी आराम से है मतलब थोड़े बॉम्बे के हिसाब से कंपैरिजन लेकिन पुणे में आप देखेंगे हिस्टोरिकली बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए पेशवा तो जो पे करते थे पहले तो उनके महल है यहाँ पे ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रोंग और कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है पुणे ये जगह यहाँ पे हलवाई जैसे मंदिर है फिर सावित्री फुले जो पहली एगिशन थी मराठी में सावित्री फुले जी उन्होंने जो स्कूल चालू की थी वो भी यहाँ पे अभी प्रिजर्व की है जगह है यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने वो स्कूल प्रिजर्व की है तो आ, जी और केसरी जो लोकमान्य तिलक ने पहल, आ, केसरी पेपर जो चालू किया था वो पेपर का प्रेस है यहाँ पे डॉक्टर तो अम्बेडकर अच्छा। म्यूजियम है जी डॉक्टर अम्बेडकर म्यूजियम है फिर राजा केकर म्यूजियम है जहाँ पे बहुत सालों पहले की सब चीजें वहां पे बहुत सारी चीजें आप यूट्यूब पे या इस पे देखेंगे तो उस आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगे इस पे है तो वो एक एग्जिबिशन म्यूजियम बहुत फेमस है यहाँ पे अः पर्वती है काफी सारे टेंपल्स है खाने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे मिलती है जैसे अभी कुछ चीजें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और वो ब्रांडेड है तो इसलिए मैं वो नाम लूंगी हालांकि बहुत सारे अलग शॉप्स भी हैं जो आ, वो मतलब प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे चितले है जिनका बाकरवड़ी बहुत फेमस है पूना की आ, स्वीट्स बहुत पसंद है जिनको भी पसंद है वो बहुत शौक करते हैं यहाँ पे खाने का लेकिन ये तो यहाँ से एक्सपोर्ट होते है काफी तो ये बस पुनः है और यहाँ पे खाने का आप कुछ भी आ, कुछ भी स्टॉल लगा दीजिए आप खाने का चल जाएगा यहाँ पे इतने लोग खाने के शौकीन है और जे एम रोड जैसे जंगली महाराज रोड है एक यूनिवर्सिटी जो ब्रिटिश लोगों ने बनाई हुई मतलब ब्रिटिशर्स के जमाने से यहाँ पे यूनिवर्सिटी बिल्ड हुई है तो वो यूनिवर्सिटी जयकर लाइब्रेरी जो बच्चों के लिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी है लाइब्रेरी है और जैकर है। ये सारी कभी के लिए। के आपको <laughs> जी जी जरूर जरूर चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया दीपाली जी पूना के बारे में और ऐतिहासिक प्लेस है हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत सारी चीजें है देखने के लिए और खुशी होती है जब भी हम लोग पूना के बारे में सुनते हैं तो अभी जैसे आपने कहा कि आप लोनावाला में रहे हैं और पूना एंड बॉम्बे जो है बिल्कुल एक साथ ही जुड़ा हुआ है अब काफ़ी लोग जो है पुणे से मुंबई जाते हैं मुंबई से पूना लोगों का आना जाना हो गया है और मुझे लगता है कि पहले जो टाइम लगता था घूम के जाना पड़ता था अभी तो बहुत सारे हाईवेज बन गए हैं तो लोग जल्दी पहुँच रहे हैं ट्रेन भी सुविधाजनक है तो काफ़ी अच्छा जो है एक मिक्सअप नेचर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि पूना मुंबई एक साथ हो जाए तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से विक्रांत जी को चाहूंगा सुनाएं आपके स्वागत में <laughs> जी जी तो आइए एक आप लोगों के बीच एक किशोर कुमार जी का घूगुरु की तरह बसता ही रहा घुगरु की तर बजता ही रहा हूं मैं घुगरू की तर बजता ही रहा हूँ कभी इस पग में कभी उस पग में कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ बजता ही रहा हूँ मैं गुगरो की तरह बजता ही रहा हूँ मैं वो तो कभी तोड़ा गया फिर दौड़ा गया, भी गया, भी गया। कभी दौड़ गया कभी तूट गया फौड़ाना खूट गया सो बार मुझे फिर जोड़ा गया ऐसे टूट टूट के टूट टूट के बनता ही रहा हूं मैं गुगरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं गुगरू की तारा बजता ही थैंक यू थैंक यू विक्रांत बहुत सुंदर गीत आपने पेश किया आइए इस बीच बुनेश्वरी जी को भी सुन लेते हैं एक छोटा सा गीत <laughs> बुनेश्वरी जी एक और गीत पेश कीजिए आप भी पीछे पीछे स तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाते है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को और हमारे साथ काफी सिंगिंग स्टार्स भी जुड़े हुए हैं और सभी लोग गाने के शौकीन हैं है, है, तो अच्छा घर है। <laughs> है, में तो महफिल जम जाती है तो यहाँ भी महफिल जम गई है <laughs> तो आइए एक और बात पूछना चाहूंगा व्यक्ति के जीवन में जैसे कि हम लोग काफी चीजें है जैसे आपके जीवन में संघर्ष मेरे ख्याल से नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा किस टाइप का संघर्ष आपको शुरू शुरू में या फिर आफ्टर मैरिज कहीं कुछ हुआ हो तो थोड़ा सा फिर मजा लेने के लिए संघर्ष अच्छा। नहीं नहीं वो, वो जब रहता है संघर्ष में जब आदमी रहता है तब बड़ा बुरा हाल होता है लेकिन <laughs> लेकिन उस उस चीज से उभर आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है उसकी अहमियत पता चलती है हमें अः जब, जब कभी जो जो चीज हमारे पास नहीं होती है तब तब उसका हमें महत्व महसूस होता है और फिर जब वो मिल जाती है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है ऐसे मुझे कभी कभी लगता है हर एक हर एक व्यक्ति के बारे में ऐसे होता होगा शायद की हर कोई जो नहीं है अपने पास उसके पीछे भागते रहता है और जो चीज मिल जाए फिर क्या है उसमें आ, ऐसा होता है कभी कभी तो आ, मेरे लाइफ में भी संघर्ष बहुत रहा है बहुत रहा है आ, जैसे मैं भी करियर मेरा मैंने चालू किया तो इनिशियली आई हैव स्टार्टेड माय करियर है टीचर असिस्टेंट टीचर रही हूँ मैं फिर टीचर hmm. करके ऑलमोस्ट सिक्स सेवन इयर्स मैंने एज ए टीचर करियर मेरा चालू किया फिर ऑल्सो कम्पलीटेड माई एम एड मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज वैसे नहीं थी या जो भी है मतलब तो आई स्टार्टेड स्टार्ट एज टीचर माय करियर एज अ टीचर तो उसके फायदे भी अब मुझे महसूस हो रहे हैं कि उसके फायदे मुझे बहुत अच्छे हुए कि अब मैं जब प्रिंसिपल हूँ स्कूल में तो मुझे टीचर्स uh, को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाती हूँ मेरा स्टाफ में अच्छी तरह से हैंडल कर पाती हूँ या उनको मैं बहुत अच्छी तरह से सलाह दे सकती हूँ एडवाइस दे सकती हूँ कि क्लासरूम में कैसे हैंडल करना है और तो संघर्ष तो रहा है लेकिन ठीक है जब है तो है उसे अडॉप्ट कर लो सिचुएशन जब अच्छा टाइम आएगा तो वो भी एंजॉय कर लो दोनों बातें होती है सही तो एज अ टीचर मैंने छह सात साल काम किया उसके बाद में फिर देर आए दुरुस्त आए फिर मुझे एक सिंहगढ़ कॉलेज है लोनावला में जो हिल्स पे है वहां पे मैं बी कॉलेज में एज ए टीचर एजुकेटर आठ साल पढ़ाई हुई तो वहाँ पे मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी और फाउंडर अच्छा। कॉलेज में जी और वहाँ पे पूरा कल्चरल डिपार्टमेंट मैं हैंडल करती है थी जो मेंंडक होते थे बड़ा इवेंट होता थी तो उसमें मैं बहुत एक्टिव रहती थी बच्चों को ये करना इंस्पायर करना उनको मोटिवेट करवाना उनसे प्रैक्टिस करवाना और उसमें सिर्फ स्कूल या कॉलेज के ही बच्चे नहीं थे उसमें एम कॉलेज के थे इंजीनियरिंग कॉलेज के थे और यकीन मानिया बच्चों में इतना टैलेंट है मतलब आपको जस्ट उसको इंस्टिगेट करना है आपको बस उनको जो चिंगारी है ना वो बस भड़काना है आपको तो वो बच्चे बहुत आइडियाज <laughs> के साथ में जी बहुत आइडियाज के साथ में आते थे और मैं फिर यहाँ पे पूना में उनको लेके आती थी कॉम्पिटिशन्स करवा देती और काफी सारे उसमें बच्चों का गाने में प्रैक्टिस लेना है फैशन शो है सोलो डांस है ग्रुप डांस है इस तो इसमें बच्चों को डेवलप करना है तो मुझे लगता है ये सारी चीजों का मतलब ये कहीं ना कहीं पे लाइफ में संघर्ष है ही और आ, हम जैसे लाइफ को लेते उतना ही लाइफ इजी आसान होता है या फिर उतना ही डिफिकल्ट होता है जब हम आ, अपने ही इसमें रहते हैं कि मेरा दुख सबसे बड़ा है या मुझे जितना दुख है उसका उतना किसी को दुख नहीं तो अगर हम यही सोच से जीत जि, जि, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे जितना फिर हम कुछ लाइफ को समझ ही नहीं पाए लेकिन हम जब बाहर देखते हैं कि हमसे भी बहुत बुरे कंडीशन में रहने वाले लोग हैं, सिचुएशन में रहने वाले लोग हैं। उनको देख के फिर जी उभर आता है और जीने की चाहत और बढ़ती है कि नहीं चलो इनके देख के तो हमने सीखना चाहिए कि चलो हमारे पास ये चीजें भगवान ने दी है तो इनको देख के जीते हैं बस संघर्ष जरूर रहा है मेरे लाइफ में भी <laughs> चलिए बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जीवन में संघर्ष बिना जीवन भी संभव नहीं है क्योंकि संघर्ष आता है तो व्यक्ति का व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं करता है और उसमें एक कला जो अंदर छुपी हुई थी वो बाहर आता है और उसके माध्यम से वो फिर अपने आप को साबित करता है तो निश्चित तौर पर संघर्ष एक अपॉर्चुनिटी की तरह है हमारे जीवन में लेकिन बहुत बार हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं संघर्ष मेरे साथ ही क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों तो ये हमारा जो है कहीं ना कहीं संघर्ष को अपॉर्चुनिटी को हम लोग खो रहे हैं इस तरह की सोच से तो हमें चाहिए कि हमें अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी में उसको परिवर्तन करना है जिस तरह से आपने छ साल टीचिंग किया उसमें भी आपने सीखा और फिर एक प्रिंसिपल बनने के बाद उन टीचर्स की बातें आपको आ, उनकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं और उनको फिर गाइड करने में आपको आसानी मिला तो एक्चुअली में वो एक तरह का आपका ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनिंग था जो लोगों के साथ रैपो बनाने के लिए मिला तो इस तरह से हमारे जीवन में जो कुछ आता है वो हमें कुछ सिखा के जरूर जाता है हाँ कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है उसके लिए आपको मुझे आपको सुनते सुनते स्वामी जी की बात याद आ गई स्वामी विवेकानंद हमेशा करते है कहा करते थे अपने शिष्य से कि प्रश्न पूछो पूछते जाओ जब तक आपको जवाब ना मिले अगर आपको पूछना आ गया सवाल पूछना आ गया तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में संघर्ष भी कम होंगे और आपके अंदर करने की जो कला है आपको बहुत सारे सोल्यूशन अपने आप फ्री में मिल जाएंगे लेकिन वो सवाल ठीक तरीके से पूछना आना चाहिए तो सवाल पूछो जवाब पाओ और अपने जीवन बनाओ <laughs> तो स्वामी जी हमेशा इस बात को जो है आगे <laughs> जी जी तो इस तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है यहाँ कुछ नई चीज़ें भी हो सकती हैं और बाकी वर्चुअल जो है जिस माध्यम से हम लोग अभी बातें कर रहे हैं प्रोग्राम्स कर रहे हैं इसी तरह स्कूल में भी एजुकेशन बच्चों को इसी माध्यम से दिया जा रहा है तो इसको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आ, कुछ चीज़ें जो है बीच बीच में फ्लैक्चुएट होती हैं सिचुएशन जो है काफ़ी अलग हो जाती हैं तो इसीलिए हम लोग को जैसे बैकअप रखना होता है तो ये हमारे लिए वर्चुअल जो डिज़ाइन बना हुआ है वर्चुअल जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है ये हमें बैकअप की तरह हमेशा यूज़ करने के लिए रखना है और जैसे जैसे समय के अनुसार चीज़ें बदलनी होगी बदलती जाएगी और फिर हम अपने ट्रेडिशन पे आ जाएंगे और उन लोगों को बच्चों को फिर से पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे सुनकर दीपावली जी और मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं देश विदेश वाले तो सबके लिए एक मैसेज जरूर दें जी, जी आ, पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इन लोगों इतने लोगों के साथ लोगों, इस माध्यम से बात करने का मौका दिया मुझे तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की आपकी पूरे टीम की जो इतना एफर्ट ले रही है तो आ, या, और मैसेज तो देने के लिए मैं खैर इतनी बड़ी नहीं हुआ अभी I'm still a student, wishing <laughs> so, wishing to learn, जी जी, wishing to learn. many things in life. But uh, हाँ जरूर ये कहूंगी as a educationist में ये बात जरूर कहना चाहूंगी की अपने बच्चों को कोई भी बच्चा हो चाहे स्कूल में हो या अपने खुद के जो भी बच्चे हो तो आप उनको सिर्फ अकेडमिक्स में फोकस ना करते हुए मुझे ऐसा लगता है स्पोर्ट्स है कोपर्टिकुलर एक्टिविटीज है उनका खुद का जो टैलेंट है उसमें भी आप उनको साइमिलटेनियसली डेवलप करवाइए बच्चों का इंक्लीनेशन देखिए बच्चों का इंटरेस्ट देखिए कि किस चीज में उनको इंटरेस्ट है जैसे बहुत अच्छा मैसेज दिया था थ्री इडियत मूवी में कि बच्चे का काबिल किसमें है वो उसमें उसकी क्या काबिलियत है उसकी कैपेबिलिटीज क्या है वो क्या कर सकता है लाइफ में ये आप जानिए जा तो मुझे भी मैं भी वही विषय से सहमत हूँ और वही मैसेज मैं देना चाहूंगी कि माइंड बंद कर लेते हैं है, कर लेते है अपना तो मुझे मैं वही सलाह दूंगी या मैं वही एडवाइस दूंगी सब पेरेंट्स को मैं भी एज अ पेरेंट मुझे ये ध्यान में रखना है कि बच्चों का जो भी इंक्लिनेशन है जो जिस भी विषय में बच्चा करियर करना चाहे या उसको अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसमें रुचि जिसमें है उसको तो उस विषय में उसको डेवलप करिए ना कि एकेडमिक्स में आप सिर्फ फोकस करिए बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे मॉरली सोशली कुछ कुछ बच्चे मैं देखती हूँ कि जो बहुत एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है जो नाइन्टी एट मिलते हैं लेकिन वो लोगों से खुल के बात नहीं कर सकते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये सारी चीजें होती जे, जे. है मुझे लगता है वो वो सारी चीजें भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी जे. है इंसानियत जो है मॉरल वैल्यूज है सोशली मिलना लोगों से है ये सारी चीजें इमोशनली कनेक्ट होना है तो ये सारी ये सारी चीजें आजकल बच्चों के लिए बड़ा अभाव मैं महसूस कर रही हूँ मतलब जब मैं जब भी, भी तो मुझे जे, जे, लगता जे. है पेरेंट्स ने भी इसी इस, इस पर भी ध्यान देना चाहिए अकादमिक्स uh, पे आप फोकस करिए आप करिएट्जानी थैंक यू सो मच बहुत ही सुंदर मैसेज आपने बच्चों के लिए दिया जो पढ़ाई कर रहे हैं चलिए आप जाते जाते गुड्डू बंसन जी को फिर से एक बार सुन लेते हैं <laughs> जी गुड्डू बंसन जी, जी स्वागत है आप दीदी का है गाने के बोल है सच कहती है दुनिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया और सुनील तिवारी ने आपको याद किया और बहुत सुंदर आपकी आवाज की तारीफ की है और इसके साथ हाँ जी सर मैं आपकी टीम के माध्यम से ये मेरे बड़े भाई हैं सुनील तिवारी बहुत अच्छा गाते हैं बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं तो मैं आपकी टीम की तरफ से मैं सुनील भैया को प्रणाम करना चाहता हूँ धन्यवाद धन्यवाद चलिए सुनील जी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं है, है करते हैं और जी ने तालियों चाहिए? चाहिए की गड़गड़ाहट चाहिए <laughs> और हमारी तरफ से ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद तालियों के साथ चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस घटना ही आपने दीपाली देशमुख का परम दुलनकर को सुना बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और कुछ उनके हॉबीज और उनके कुछ संगीत की बातें हमने सुनी और साथ में विक्रांत जी ने भी अपना जो है आ, दो गाने हमें सुनाए और भुवनेश्वरी जी ने भी दो गाने हमें सुनाए थैंक यू एंड गुल्डू बंसल ने भी दो गाने हमें सुनाए तो आप सभी का कलाकारों का तह दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल करते हैं और फिर मिलेंगे इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गणीसा